तो आज सत्ताईस सितंबर गुरुवार दो हज़ार अठारह और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत हम लोग ईश्वर प्रति विद्या का ध्यान कर रहे हैं और जिसके चार आधुनिकों में से हम मतलब चार अध्याय हैं उनमें से पहले तो अध्याय पहला अध्याय पढ़ चुके हैं दूसरा अध्याय का अध्ययन जारी है हर अध्याय में कुछ आुनिक है ज्ञानाधिकार का आठ हानिक हमने पढ़े उसके बाद में अब जो है क्रियाधिकार जिसका प्रथम हानिक हमने पिछली बार पढ़ा इसको जिसको आवाज़ आ रही है ना हाँ वो गूंज रहा है उसमें तो प्रथम अध्याय जो हमने क्रियाधिकार का पहला हानि वो पढ़ लिया और अब क्रियाधिकार का दूसरा हानि पढ़ने जा रहे हैं फिर वो मूलभूत बातें जो हम कभी कभी कुछ लोग समय पर ना आ पाते हैं इसलिए बता दें कि ज्ञानाधिकार और क्रियाधिकार परमेश्वर के स्वरूप को निरूपण करने के लिए परमेश्वर को समझने के लिए उत्पल देव द्वारा लिखे गए ईश्वर प्रतिविज्ञकारिका के अध्याय हैं प्रथम अध्याय में निरूपित किया गया था कि ज्ञान प्राप्त करने का गुण परमेश्वर का ही है और ज्ञान के साथ में वो क्रिया भी करता है तो क्रिया भी करने का गुण परमेश्वर का है और ज्ञान के अनुरूप क्रिया करना साथ में आत्मविमर्श होना कि मैं कौन हूँ ये जानना और क्रिया में स्वतंत्र होना ये परमेश्वर के गुण हैं तो यहाँ हम दूसरे गुण के बारे में पढ़ रहे हैं पहला जो हमने पढ़ा था ज्ञान और दूसरा क्रिया तो परमेश्वर की जो क्रिया होती है वो हमारी सामान्य क्रियाएं है जो हैं उसी क्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है जैसे हम परमेश्वर के विशाल या सार्वभौम स्वरूप का एक छोटा सा हिस्सा है मनुष्य छोटा सा हिस्सा है परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड है हम उसके एक छोटे से हिस्से हैं ऐसे ही परमेश्वर की क्रिया सार्वभौम क्रिया है उसकी छोटी सी झलक हमको हमारी क्रियाओं में दिखती है संसार की हमारी जो मनुष्य जो क्रियाएं करता है चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना रचना करना जो कुछ भी है उन सब क्रियाओं में हम परमेश्वर की क्रिया की झलक देखते हैं परमेश्वर की क्रियाओं में और मनुष्य की क्रियाओं में मूलभूत फ़र्क है कि हम जो क्रियाएँ करते हैं वो समय और अंतरिक्ष के अधीन होती है इसलिए वो एक तो क्रम से बंधी हुई होती है कोई भी क्रिया एक विशिष्ट क्रम में होती है हमको क्रम में दिखाई देती है कि ये इस तरीके से पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ क्योंकि क्रम समय का समय की प्रत, का प्रतिबिंब है जो समय है वहाँ पर क्रम जरूर है क्योंकि कोई काम जब होता है तो समय उसके साथ जुड़ जाता है फिर जब दूसरा काम होता है तो फिर उसके साथ समय जुड़ जाता है और दोनों में जो अंतर होता है हमको क्रम के रूप में दिखाई देता है परमेश्वर की क्रियाओं में कोई क्रम नहीं होता इसलिए वो अक्रम क्रियाएँ कहलाते ऐसे ज्ञान भी हमको क्रम से ज्ञान होता है जैसे एक चीज़ को जानने के बाद हम उससे आगे की चीज़ जानते हैं परमेश्वर का ज्ञान अक्रम होता मनुष्य को भी अक्रम ज्ञान का अनुभव होता है जो अंतर प्रज्ञा की तरह होता है जो हमारी अंतर प्रज्ञा है वो किसी क्रम की मोहताज नहीं है कि किसी क्रम में हो क्योंकि अंदर से जो ज्ञान होता है ज्ञान बाहर से होता है और अंदर से दो ही तरह का ज्ञान होता है संसार संसारिक ज्ञान जो होता है वो बाहर से आता है जैसे अगर आपको कार चलाना सीखना है या कोई किताब पढ़ते सीखना है या कोई नई भाषा सीखना है या कोई नया कार्य करते सीखना है तो वो दक्षता प्राप्त करी जाती है जो बाहर से आता है ज्ञान वो क्रमबद्ध ज्ञान कहलाता है और वो ज्ञान जो हमारे भीतर से आता है वो किसी क्रम का अनुसरण नहीं करता हमने देखा होगा कि कहीं बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट होती उनका विज़न क्लियर होता वो को है वो परमेश्वर के बहुत नजदीक महसूस करते हैं हमको लगता है कि ये इतने कम पढ़े लिखे कभी कॉलेज स्कूल गए नहीं लेकिन इनको इतना ज्ञान कैसे मिला तो वो ज्ञान अक्रम ज्ञान है वो आपको भीतर से आता है हम कहते हैं कि कभी दास जी तो कहते हैं कि कुछ नहीं गए कभी स्कूल नहीं गए कलम कागज हाथ में नहीं लिया उसके बावजूद वो महान ज्ञानी थे तो वो ज्ञान उनका भीतर से आया था वो अक्रम स्वरूप में आया था यानी किसी क्रमबद्ध तरीके से नहीं आया था कि उनको आई पहले सीखी फिर उन्होंने शब्द बनाना सीखा हो कि अक्षर बनाना सीखा उसके बाद या किसी तरह से कहानियाँ लिखना सीखी हो और उसके बाद में पढ़ा हो और उसके बाद में उन्होंने उसका मनन चिंतन किया हो ऐसा कुछ नहीं ये हमारे बाहरी सांसारिक व्यवस्था है जो बाहर से हम ज्ञान जो अंदर से ज्ञान आता है वो ज्ञान किसी क्रम का अनुसरण नहीं करता वो बिना क्रम के आता है और एक्सटेम्पोर आता है ना अंदर से एकाएक आता है ज्ञान तो वो परमेश्वर की जो क्रिया है वो भी समस्त सृष्टि को निर्मित करना अपने आप को सृष्टि के रूप में बदलना ये भी एक क्रिया है परमेश्वर की और वो क्रिया के बाद हमको जब भी वो समय और अंतरिक्ष का निर्माण हो जाता है तो समस्त क्रियाएं हमको क्रम से ही प्रतीत होती हैं जैसे बीज आएगा फिर बीज के बाद अंकुर आएगा अंकुर के बाद पौधा आएगा फिर उसके बाद में पुष्प लगेंगे उसके बाद में फल आएगा तो हमको वो क्रिया के रूप में प्रतीत होगा जबकि परमेश्वर की चेतना में ये सब बीज से फल और फल से बीज वो सब एक साथ उपलब्ध है वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें भगवान की अपन जो बातें करते हैं और क्रिया और अक्रम क्रम ज्ञान परमेश्वर की शक्ति इन सबको जानने से हमको क्या मिलेगा हमारे मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं तो ऐसे कोई परीक्षा पास तो करना नहीं हमको ना हमको कोई ज्ञानी इस तरह के बनना है कि खाली जिसको कोई लेक्चर देना हो कहीं पर लेकिन परमेश्वर को स्वरूप को समझना ही अपने आप में एक विशाल पूजा है बहुत बड़ी पूजा है क्योंकि जब परमेश्वर के स्वरूप को जब हम समझते हैं परमेश्वर कैसा है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है हमारा व्यवहार बदल जाता है हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होने लगता है जो दबा हो प्रेम वो प्रकट होने लगता है यानी उसमें हम अपने समाज और संसार के प्रति हमारी प्रेम और करुणा की भावना प्रबल हो जाती है और हम परमेश्वर को समझकर इस जीवन को सार्थक कर सकते ये हमारे मूल बातें हैं जिसकी वजह से हमें परमेश्वर के स्वरूप को समझना चाहते हैं परमेश्वर के स्वरूप को अगर हम खाली द्वैत की तरह समझते हैं कि वो आसमान में कहीं बैठा है कहीं सिंहासन में बैठा है और वहीं से हुक्म चला रहा है तो आरंभिक रूप से ये समझ भी ज़रूरी है एक बच्चे को आप अगर बताएंगे कि हम दुनिया में कुछ जो कर रहे हैं तुम पढ़ाई कर रहे हो कुछ बनना चाहते हो कुछ करना चाहते हो इसके अतिरिक्त भी संसार में कोई हमारे कर्तव्य हैं जब उसको बच्चे को बताना चाहेंगे तो बच्चे को हम एकाएक ऐसी बात नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते क्योंकि उसकी मानसिक परिपक्वता अभी इतनी नहीं है कि हम उसको अद्वैत बता सकते ये बता सके कि संसार पूर्ण एक इकाई है हमारे भीतर जो है वो परमेश्वरी कार्य कर रहा है और जो हमारे कार्य हो रहे हैं वो परमेश्वर के महान कार्य का एक छोटा सा एक हिस्सा है तो ये सब चीज़ें वो परिपक्वता के साथ बताई जा सकती है तो इसलिए आरंभिक रूप से परमेश्वर के अस्तित्व को समझाने के लिए हमको मंदिर का अस्तित्व समझाना पड़ता है तीर्थों का अस्तित्व समझाना पड़ता है पाप पुण्य समझाना पड़ता आत्यंतिक रूप से तात्विक रूप से ये पूरा ब्रह्मांडी मंदिर है और हमारी चेतना है वही इसका देवता है और सब जो कुछ दिखाई देता है वो एक ही इकाई है एक ही मंदिर है और उसमें एक ही देवता है और वही हमारी चेतना है वो भिन्न भिन्न कि समुद्र के पानी की हम गिनती नहीं कर सकते क्योंकि हम कहेंगे एक ही तो पानी है लेकिन जब हम उसकी बूंदे करते हैं तो बूंदे बहुत सारी दिखाई देती हैं अनगिनत बूँदें हो जाती हैं ऐसी परमेश्वर एक ही है हम उसकी बूँदें हैं जो गिनती में कितने भी हो सकते हैं लेकिन हम अपने तात्विक अस्तित्व को जब समझते हैं तो हम उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं हमारे सांसारिक व्यवहार भी उसके अनुकूल होने लगता है। तो परमेश्वर की क्रिया शक्ति को समझने के लिए जो हमारे जो दूसरा आज का आनेिक है वो बताता है एकता और विभिन्नता के बारे में बताता है कि संसार में एकता और विभिन्नता क्या है जितना हम दूर तक दृष्टि डालते हैं हमको विभिन्नता दिखाई देती है बाहर भारतीय और जितना हम अंतर्मुखी होते हैं हमको एकता दिखाई देती है इस चीज़ को कभी भी हम प्रयोग करके देख सकते हैं जब आंखें खुली होती हैं, हमको सब कुछ विभिन्नता दिखाई देती है जब आँखें बंद करते हैं और जब हम भीतर दृष्टि करते हैं तो हमको एकता दिखाई देती है हमको तो जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हमको विभिन्नता दिखाई देती है इस संसार में अच्छा बुरा दूर पास छोटा बड़ा सब तरह है और जब आंखें बंद होती हैं तो हमको एकता दिखाई देती है क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तो हमारी अंतर्दृष्टि कार्य करने लगती है और तमुआ अंदर एक दिखाई दिया तो दोनों के बीच में क्या साम्य है ये परमेश्वर की क्रिया शक्ति का जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो उत्पल देव जी कहते हैं कि हम जब संसार का कोई भी काम करते हैं तो हम दोनों को एक साथ जागरूकता से देखते हुए चलते हैं हमारी एकता और संसार की अनेकता दोनों हमारे साथ एक साथ चलती जिससे जब हम अपने भीतर जा अपने बारे में जागरूक रहें कि हम क्या कर रहे हैं और हम संसार में दस अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं उसमें कुर्सी है कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है उसके हाथ में किताब है उसके नाक पे एक चश्मा है तो हमको चश्मा अलग दिखाई देता है व्यक्ति अलग दिखाई देता है कुर्सी अलग दिखाई देती है किताब अलग दिखाई देती है और उनके कुछ आपसी संबंध दिखाई देते हैं हमको कि ये रामलाल है रामलाल जी की कुर्सी है ये फलाने राइटर की किताब है और ये उसको इतने नंबर के चश्मे से लगा के पढ़ रहा है इस तरीके से हमको सब चीज़ें अलग अलग दिखाई देती तो उनके आपस में संबंध दिखाई देते हैं तो ये संबंध क्या है सचमुच में अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो संसार में किसी वस्तु का किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है सब वस्तुएँ अपने आप में सीमित हैं उनका कोई दूसरी वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है लेकिन जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो वहाँ पर वो सभी चीज़ें किताब भी है चश्मा भी है व्यक्ति भी है कुर्सी भी है और और जितनी भी चीज़ें हमको बाहर दिखाई देती वो भीतर हैं क्योंकि हम आंख भी बीच लेंगे तो हमको वो सब कुछ प्रतीत होता है कि सब कुछ है सामने तो वो संबंध क्या है संबंध वास्तव में इसकी कोई विधायक सत्ता नहीं है किसी भी संबंध की जैसे एक चीज़ कहें कि ये मेरी है मैं कहूँ कि ये किताब मेरी है तो मुझ में और इस किताब में क्या है जो इस संबंध को जोड़ता है परमेश्वर को समझने के लिए ये बातें समझने लायक हैं कि क्या है मैं कहूं कि ये टेबल मेरी है तो मुझ में और इस टेबल में क्या है जो मुझको इस टेबल से जोड़ता है ये कहूं ये किताब मेरी है ये मकान मेरा है ये बच्चा मेरा है ये पत्नी मेरी है ये धन मेरा है तो इसमें ऐसा क्या है जो हमको आपस में जोड़ता है तो वास्तव में उत्पल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम संबंध कह सकते कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि ये भैया इनकी है उनकी होती तो ये कुछ और अलग होती ऐसा कुछ भी नहीं जैसे यहाँ पर एक रुपया रखा है तो मैं कहूँ ये मेरा है तो उसके अंदर उस रुपये में अपने आप में क्या ऐसा कुछ है कि आप कहो कि ये इसका है ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए किसी चीज़ का किसी चीज़ से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है लेकिन हमारी भीतरी चेतना में मैं भी हूँ और वो रुपया भी है वो चश्मा भी है और वो व्यक्ति भी है वो किताब भी है वो कुर्सी भी है इसलिए मेरी चेतना के भीतर सब मिले हुए हैं इसलिए जब मैं सांसारिक व्यवहार करता हूँ तो उत्पल जी कहते थे कि जब सांसारिक व्यवहार करते हैं तो हम दोनों को एक साथ ले चलते हैं हमारे भीतर की अभिन्नता और संसार की विभिन्नता दोनों एक साथ कार्य करती हैं तो इसको समझने के लिए इस तथ्य को समझने के लिए काश्मीर शेव दर्शन कहता है कि तथ्य तीन तरह के होते हैं सत्य जिसको हम कह सकते हैं सत्य तीन तरह के होते हैं हम कहें कि ये मोबाइल है आप तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हो लेकिन मैं कहूँगा कि ये कुर्सी है तो आप बोलोगे नहीं गलत बोल रहे तो टेबल है कुर्सी नहीं हाँ लेकिन यहाँ पर सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हम कर रहे हैं हम एक तरफ तो बोलते हैं सत्य भगवान के साथ कुछ सत्य नहीं है फिर एक तरफ बोलते हैं ये भी सत्य है ये गलत है तो सत्य और असत्य की हम बात कर रहे हैं या तथ्य की बात कर रहे हैं? तो उत्पल देव कहते थे कि तीन तरह के तथ्य होते हैं संसार में एक है निरपेक्ष सत्य ये ने? वो किसी और पर आधारित नहीं है किसी भी और चीज़ पर आधारित नहीं वो निरपेक्ष सत्य दूसरा है व्यवहारिक सत्य और तीसरा है जो हो नहीं सकता जिसका अस्तित्व तो नहीं है गैर अस्तित्व तो या अनस्तित्व तो।, तो, तो तीन तरह के हैं कि निरपेक्ष यथार्थ है, व्यवहारिक यथार्थ है और और अयथार्थ तीन तरह के सत्य हमको दिखाई देते हैं संसार में तात्विक दृष्टि से तीनों परमेश्वर हैं तीनों चेतना हैं चेतना से ही बना हुआ है चेतना तो बनी हुई है खुद चेतना से ही संसार बना है इसलिए संसार में जो हमको दिखाई देता है वो भी अंततः तो चेतना ही है लेकिन व्यवहारिक रूप से हम अगर कहें कि टेबल है तो ये एक व्यवहारिक सत्य है तीसरा हम कहते हैं अयथार्थ अयथार्थ का मतलब क्या होता है कि जो संभव ही नहीं है जो चीज़ें संभव नहीं है बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं उसके कि जैसे गुलाब का का पेड़ है उस पर आम लगे लग देखे हमने तो संभव ही नहीं है तो गुलाब के पेड़ का आम तो रखेंगे गुलाब के पेड़ पर आम तो लगेंगे नहीं संभव ही नहीं है इसलिए जो चीज़ें सिर्फ हमारे कल्पना में उपस्थित हो सकती हैं इसके वो जो उदाहरण जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो ऋषि लोग देते आए हैं आकाश कुशुमे ना आसमान पे लगे हुए फूल या खरगोश के सिंह जो चीज़ें होती नहीं हैं संसार में उन चीज़ों के अस्तित्व से हमारी कल्पना में ज़रूर हो सकते हैं लेकिन उनका सांसारिक अस्तित्व नहीं उनका या, अयथार्थ बोलते हैं इसलिए तीन तरह के यथार्थ हो गए एक निरपेक्ष यथार्थ वो चेतना वो निरपेक्ष यथार्थ है जो किसी भी वस्तु पर किसी भी अंतरिक्ष पर या किसी भी समय पर निर्भर नहीं इन तीनों से वो मुक्त है वो अपने आप पर ही निर्भर है उसको इसलिए स्वयंभू बोलते वो स्वयंभू का मतलब हम उसको परशु भी बोल सकते हैं शिव भी बोल सकते हैं या विश्व चैतन्य बोल सकते हैं शिव चैतन्य बोल सकते हैं या उसको हम सार्वभौम ईश्वर चैतना बोल हैं वो नाम उसके कुछ भी दो लेकिन वो एक निरपेक्ष यथार्थ और वो वो निरपेक्ष यथार्थ एक ही हो सकता है, और पूरे ब्रह्मांड में निरपेक्ष यथार्थ दो नहीं हो सकते क्योंकि अगर दो होंगे तो उन दोनों में तुलना होती दोनों सापेक्षिक हो जाएंगे लेकिन निरपेक्ष यथार्थ पूरे ब्रह्मांड में एक ही हो सकता ये बात इसलिए महत्वपूर्ण समझने की है कि इस बात को समझने से जो भी समझता है उसके हृदय से प्रतिस्पर्धा वैमनस से समाप्त हो जाता है जब हम कहते हैं ना धर्म की प्रतिस्पर्धा होती है धर्म वैमनस से होता है धर्म के आधारों पर झगड़े होते हैं वो समस्या ही समाप्त हो जाती है क्योंकि हम निचले स्तर पर कुछ भी मानते रहें हमारे रीति रिवाजों को कैसे भी बदलते बदलते रहें लेकिन यथार्थ तो एक ही है निरपेक्ष यथार्थ एक उसमें दो चार पाँच हो ही नहीं सकते क्योंकि हम उस सापेक्ष यथार्थ की बात नहीं कर रहे हैं अब दूसरा जो है क्या तो व्यवहारिक यथार्थ तो इसमें बहुत सारे होते हैं उसमें गणेश जी भी हैं दुर्गा जी भी हैं और कृष्ण भी हैं और सभी हैं अलग अलग अलग अलग तो निरपेक्ष यथार्थ तो एक वस्तु के रूप में होते जितने भी निरपेक्ष यथार्थ से अलग यथार्थ वो व्यवहारिक यथार्थ कहलाते हैं उसमें टेबल कुर्सी भी आ गए और देवी देवता भी आ गए हैं सारे क्योंकि वो बहुल हैं और एक से बहुल बनते हैं क्योंकि उन सब में अगर कहें कि क्या कॉमन है क्या सामान्य है क्या ऐसा है जो गणेश जी में भी है जो दुर्गा जी में भी है टेबल में भी है तो वो है चेतना वो चैतन्य सब में कॉमन है चाहे वो किसी देवी देवता की बात करें चाहे हम सांसारिक वस्तुओं की बात करें चाहे व्यक्तियों की बात करें उनमें जो हमको भिन्नता दिखाई देती है उन भिन्नताओं के बीच में एक ही अभिन्नता है वो है चैतन्य तो so, निरपेक्ष यथार्थ ही ने समस्त व्यवहारिक यथार्थ का स्वरूप लिया हुआ है जितने व्यवहारिक यथार्थ हैं वो निरपेक्ष यथार्थ से उत्पन्न हुआ है और यही उनका आपसी संबंध है अन्यथा कोई ये किताब नहीं कह सकते कि किताब मेरी है ये रुपया मेरा है मकान मेरा है या घर मेरा है तो ये जो जो हम कहते हैं ये मेरा है ये वास्तव में इस एक ही चेतना के अंदर वो समस्त है और वही संबंध है लेकिन हम कहते हैं कि ये रुपया मेरा है आपका नहीं है ये हमारा मात्र मातृभ्रम है मात्र मातृभ्रम है क्यों कि जितना ये मेरी चेतना में है उतना ही आपकी भी चेतना में है वैसे किसी और की भी चेतना में है इसलिए चेतना के अंदर सारा ब्रह्मांड एक है और समस्त चेतनाएँ एक ही चेतनाएँ विश्व चेतना कहलाती है इसलिए संबंध नाम की कोई चीज़ का कोई विधायक अस्तित्व नहीं है यानी जिसका ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जिस अस्तित्व को हम कोई आधार मान सकें इनका एक व्यवहारिक अस्तित्व जरूर है सांसारिक क्रियाएं इन संबंधों पर आधारित हम ये कह है सकते हैं कि चूँकि मेरा मकान है तो मैं रहूँगा तो सांसारिक व्यवस्था के लिए हमको इन यथार्थों को सत्य मानना पड़ता है इसलिए व्यवहारिक यथार्थ हैं और वो अयथार्थ वो कहलाते हैं जो संभव नहीं लेकिन हम जिनकी बातें कर सकते हैं जिनकी कल्पना कर सकते अब एकल आंतरिक सत्य अंतरिक्ष और समय के प्रभाव से बहुलता उत्पन्न करता है अब उनका पहले क्या था बौद्ध दार्शनिकों का तर्क जो एक है वो बहुत नहीं हो सकता जो एक है अगर हम कहें कि चेतना एक ही है निरपेक्ष चेतना और उसी ने ये सब संसार का स्वरूप ले रखा है तो वो कहते थे कि एक है वो बहुल नहीं हो सकता लेकिन अभी जो तर्क आ रहे हैं और सभी आने वाले तर्कों से वो उत्पल देव जी सिद्ध करेंगे कि जो एक है वही बहुत के रूप में विकसित या प्रकट जो बहुतता दिखाई दे बहुलता दिखाई देती है वो एक ही से बनी हुई है एक ही परमेश्वर है जिसने अपने आप को इन सब रूपों में प्रमेय के रूप में यानी जानने वाले के रूप में और प्रमा प्रमाता के रूप में यानी जानने वाले के रूप में और प्रमेय के रूप में यानी जाने जाने वाली वस्तुओं के रूप में अपने आप को प्रकट कर रखा और जितनी जाने जाने वाली वस्तुएं हैं जिनको हम प्रमेय बोलते हैं वो समय और अंतरिक्ष के प्रभाव में जब आती हैं तभी उनमें भिन्नता उत्पन्न होती है अन्यथा वो चेतना की तरह अभिन्न चेतना में जो हम अपनी भीतर झांक के देखें तो हमको सब दिखाई देता है लेकिन वहाँ सब अभिन्न है और बाहर की तरफ जब वो प्रोजेक्ट होती हैं तो हमको सब भिन्न दिखाई देती हैं तो संसार में समय और अंतरिक्ष दोनों हैं इसलिए वो भिन्नता पैदा हो जाती है और भीतर की तरफ हम अंतर्मुखी होकर देखें तो वहाँ पर समय और अंतरिक्ष का कोई प्रभाव नहीं है चेतना में इसलिए वो एक हो जाती हैं मनुष्य का मन एकता तथा भिन्नता के अवस्थाओं के प्रति जागरूक होकर ज्ञाता की गतिविधियों के रूप में क्रिया आदि के विचारों को नियुक्त करता तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने में आज आपको थोड़ी सी अजीब सी भी लग रही हो सकती हैं है न लेकिन इतनी कठिन नहीं है समझने में क्योंकि हम इतने समय से अद्वैत का अध्ययन करते आए हैं कुछ कठिनाई ज़रूर उसको समझने में आ सकती है कि संसार में जितनी हम क्रियाएं करते हैं वह हम दो तरफ से जागरूक होते हैं एक अपने प्रति जागरूक होते हैं और एक संसार के प्रति जागरूक होते हैं दोनों जागरूकता भीतर हमारी जागरूकता एकता की होती है कि हमारे मैं हम जानते हैं कि मैं मैं अगर लकड़ी को देखूं अग्नि को देखूं आकाश को देखूं जमीन को देखूं जल को देखूँ किसी भी चीज़ को देखूँ मैं देखने वाला वही हूँ मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं देखने वाला वही हूँ मैं आज दूसरे देश में चला गया वहाँ पे जो कोई देखा वापस आया मैं जानता हूँ कि मैं ही था जो वहाँ पे उस देश को देख रहा था मैं ही हूँ जो यहाँ पे आके अब फिर वापस इस देश को देख रहा हूँ इसलिए अपने प्रति जागरूक होता हूँ और अपने बारे में हमेशा मेरी राय होती है कि मैं एक हूँ और बाहर के बारे में मेरी राय होती है कि मैं बाहर की तरफ अनेक तो दोनों चीज़ें एक साथ मनुष्य के मस्तिष्क में चलती एकता और अनेकता एकता जो है वो चेतना का लक्षण है और अनेकता संसार का लक्षण है और एकता से अनेकता उत्पन्न होती है संसार जो है उसी से है और हम इस बात को भौतिक शास्त्र से भी समझ चुके हैं कि जो बाहर संसार है उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता अगर चैतन्य उसका प्रेक्षक या ऑब्जर्वर नहीं है अगर कोई संसार को नहीं देख रहा तो संसार है ये भी कोई नहीं बोल सकता क्योंकि जब तक एक चैतन्य उसको बोलता है उसको एंडोर्स करता तस्दीक करता है कि हाँ एक फूल खिला है तभी उस फूल का अस्तित्व है अन्यथा उस फूल का अस्तित्व ही नहीं एक संगीत बजा और तुमने सुना तभी तो आप कहेंगे कि एक संगीत है अन्यथा उस संगीत का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए समस्त संसार का अस्तित्व उस चैतन्य से है और जब तक वो चैतन्य नहीं है तब तक उस संसार का कोई अस्तित्व तो भी नहीं है इसलिए संसार का अस्तित्व तो उस चैतन्य पर निर्भर करता है जो इस संसार को तो देखता है और अगर तुम कहो कि मैं तो सिर्फ देखता हूँ उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ मैं संसार को खाली बिना हस्तक्षेप किए देख रहा हूँ तो ऋषि कहते हैं यह असंभव है क्योंकि तुम जो देख रहे हो ये देखना ही अपने आप में हस्तक्षेप क्योंकि बिना हस्तक्षेप के आप रह ही नहीं सकते अगर जैसे चलती हुई कार के अंदर स्टीयरिंग बोले मैं तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि जब तक वो हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक वो कार चलेगी इसलिए कार का हर पूर्जा जैसा एक बढ़िया चलती हुई कार के लिए ज़िम्मेदार है ऐसे इस ब्रह्मांड के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और उस जिम्मेदारी से हम मुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि हम अगर अपने आप को कहें कि हम बिल्कुल दूर खड़े देख रहे हैं तो इस बात को हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में खड़ा कर लेना चाहिए कि हम कभी इस संसार के दर्शक नहीं हो सकते क्योंकि हम संसार हैं इसलिए संसार के दर्शक होना संभव नहीं है क्योंकि दर्शक वो हो सकता होता है जो खेल में जिसका भी कोई योगदान नहीं होता वो दर्शक होता है जैसे आप पवेलियन में बैठे हैं क्रिकेट चल रहा है तो आप सोचो कि मैं तो देख रहा हूँ वो कुछ भी खेल होता रहे मैं तो देख रहा हूँ ऐसे आप संसार में दर्शक नहीं हो सकते क्योंकि आप संसार में जो देखते हो देखने की क्रिया भी अपने आप में एक सत्य को पैदा करती है जब तक आप नहीं देख रहे थे तो क्या था वो आपको नहीं मालूम सचमुच में वो योगी कहते हैं कि वो कुछ था ही नहीं जब तुमने देखा तो वो सत्य पैदा हुआ जब तुमने सुना तब वो संगीत पैदा हुआ जब वो तुमने चखा तो वो स्वाद पैदा हुआ अपने आप में एक मिठाई में कोई मिठास नहीं है वो मिठास आपके भीतर है जब आप उसको खाते हो तो आपके भीतर की मिठास जो एक आवरण में छिपी थी वह अनावरत हो जाती है और आपको वो मिठाई मीठी प्रतीत होती है सचमुच में वो मिठास उस मिठाई में नहीं है वो मिठास आपके भीतर है आपकी इंद्रियां बीमार हो जाए आपकी जीबान खराब हो जाए आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया अब फिर चखो मिठाई तो कई बार वो मिठाई कड़वी लगेगी आपको मिठाई का स्वाद ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो उसमें मिठास अनावरत होना थी वो हो ही नहीं पा रही है जैसे कि पंखे को करंट देते से बढ़िया ठंडी हवा देने लग जाता है लेकिन अगर पंखा ख़राब हो तो करंट नहीं दे करंट दोगे तो भी वो नहीं चलेगा ऐसे ही हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है एक औजार है जहाँ अगर आप उसका सही तालमेल से जब काम कर रहा होगा तो फिर गुलाब जामुन भी मीठा लगेगा और संगीत कर्णप्रिय लगेगा ढोल पर नाचने की इच्छा होगी जब अगर तबीयत खराब होगी तो ढोल से सिरदर्द होने लगेगा मिठाई से उल्टी होने लगेगी क्योंकि मिठास उसमें नहीं है मिठास हमारे भीतर है नृत्य हमारे भीतर है संगीत हमारे भीतर है आनंद हमारे भीतर है ये सारी जो बाहर से आना प्रतीत होने वाले स्टिमुलाई हैं इसकी वजह से हमको अच्छा लगा इसकी वजह से बुरा लगा सचमुच में वो अपने आप में वो कुछ भी नहीं है वो जो कुछ है वो हमारे भीतर है इसी से हमको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि संसार हमारे भीतर है और एक ही हैं हम और हमारे भीतर से ही समस्त संसार का अस्तित्व उत्पन्न हुआ है अगर हम नहीं होंगे तो हमारे संसार का कोई अस्तित्व नहीं मैं हूँ तो मेरा संसार है मैं नहीं तो मेरा संसार नहीं है इसलिए जो बाहर से आने वाला जो हमको आनंद सुख दुख जो दिखाई देता है वो बाहर से नहीं आता वो सब कुछ हमारे भीतर से आता है और चूंकि हमारे शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है एक रचना है और वो भी पैदा होते से ही शै होने लगती है इसलिए वो हमेशा एक जैसा काम नहीं करता इसलिए एक ही जैसी चीज़ हमको हमेशा एक जैसा प्रभाव नहीं उत्पन्न करती क्योंकि अगर वो चीज़ में ही वो प्रभाव होता तो फिर हर बार एक जैसा प्रभाव होता अगर हम कहें कि मिठाई हमेशा बहुत प्यारी लगती तो फिर जीवन के पहले दिन से आखिरी दिन तक उतनी ही प्यारी लगती अगर हम कहते कि हमको एक मकान वो बहुत प्यारा लगता है तो फिर हर स्थिति में प्यारा लगता है लेकिन अगर उसकी छट लगती तो हमको लगता अब अच्छा नहीं लगता तो हमारा जो अच्छा लगना बुरा लगना या कोई चीज़ पसंद आना या पसंद आना हमारे इस शरीर नाम के औजार की फिटनेस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा शरीर उचित रूप से कार्यशील है फिट है तो हमको वो बाहर के जितने उद्दीपन हैं वो एक अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं और जब वो शरीर उतना अच्छा ना हो तो वो ही प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते इसलिए ये अच्छी तरह से समझ लें कि समस्त प्रभाव हमारे भीतर हैं बाहर नहीं है अगर वो बाहर होते तो हमेशा एक जैसा प्रभाव पैदा करते लेकिन वो हमारे भीतर हैं इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का रोल पैदा हो जाता है इसका किरदार पैदा हो जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक होगा संगीतकार अच्छा होगा तो भी अगर वायलिन खराब होगी तो संगीत अच्छा नहीं बजेगा इसलिए इस हमारे शरीर नाम के यंत्र पर ये निर्भर करता है कि अंदर का आनंद कितना उद्घाटित होता है या कितना उद्घाटित नहीं होता लेकिन ये तय है कि वो उसके भीतर है बाहर से नहीं आ रहा है अगर बाहर से आ रहा होता तो फिर वो हमेशा एक जैसा क्योंकि बाहर से हम वही चीज़ हमको कभी अच्छी लगती है और वही चीज़ हमको बुरी लगती है अभी आपको हम ठंडा ठंडा मौसम बड़ा अच्छा लगता है बुखार चढ़ जाए तो हमको ठंडा ठंडा मौसम बुरा लगने लगता है ऐसा क्यों क्योंकि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर नाम का जो औजार है इसकी क्या परिस्थिति उस पर निर्भर करता है इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ठंडा है न अच्छा अगर ऐसा होता तो फिर हर बार ठंडा अच्छा लगता पर हर बार ठंडा अच्छा नहीं लगता अगर हमको सर्दी हो जाए कि आइसक्रीम खा लो तो उसमें अच्छा नहीं है अच्छा नहीं लग रहा मूड नहीं है इसको खाने का अभी तबियत ठीक नहीं और गर्मी के दिनों में अगर बढ़िया मूड होगा तो हाँ यार आइसक्रीम का एक का दो खा लेंगे हम इसलिए आनंद हमारे भीतर है उद्दीपन सब हमारे भीतर हैं और इनके हम रचयिताएँ पूरे संसार के हम रचयिता हैं हमारे भीतर रचनाकार बैठा है उसी ने संसार को निर्मित किया है और हमारे तस्दीक करें बिगर हमारे एंडोर्स करें बिगैर एक तिनके का भी कोई अस्तित्व नहीं है संसार में अगर जो कुछ है तो हम चूँकि उसको देख रहे हैं इसलिए वो है अगर हम नहीं देखें तो वही नहीं आप कोई सिद्ध करने की कोशिश करो इसको सिद्ध करने की आइंस्टीन ने खूब कोशिश की थी खूब तीस बरस तक कोशिश की थी सिद्ध करने की कि हम हमारे ऑब्जर्वेशन से अलग संसार की सत्य को सिद्ध कर दें 30 बरस तक उन्होंने कोशिश की आइंस्टीन ने जो दो थ्योरी रखी थी वो तो जीनियस थे उन्होंने जो रिलेटिविटी या सापेक्षिकता के दो सिद्धांत रखे थे सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई थी सापेक्षिकता का एक विशिष्ट सिद्धांत और उसके बाद में उन्होंने बनाया था सापेक्षिकता का एक सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी के बारे में कहते हैं कि वो सदी की सबसे सुंदरतम भौतिक शास्त्र की सिद्धांतिक रचना थी बताते हैं कि जैसे जो एक ऐसी रचना जो सदी की सुंदरतम भौतिक शास्त्र की रचना थी उस समय वो जीनियस था लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात पर वो अड़ गए थे कि बिना ऑब्जर्वेशन के संसार का सत्य जैसा है वैसा जानने के कोई तरीका तो होना चाहिए तरीका हो चाहे नहीं हो जो संसार जैसा है वैसा है हम देखें तो है हम न देखें तो है लेकिन वो तीस वर्ष के सतत प्रयास के बाद भी मरने तक भी वो सिद्ध नहीं कर सके इस बात इतने जीनियस थे लेकिन वो सिद्ध नहीं कर सके कि हम संसार के परीक्षण निरीक्षण के बगैर संसार का अस्तित्व सिद्ध कर सकें सिद्ध ही नहीं हो पाया और ये बात कि ऐसा सिद्ध होना असंभव हो है एक नील बोहर नाम के वैज्ञानिक थे जो सतत आइंस्टीन के संपर्क में डमार्क के बहुत प्रसिद्ध विज्ञानिक और उन्होंने मैं तो ये कहूँगा कि वो नील नीलमोहर ऋषित थे वो इस सत्य को विज्ञान के रास्ते से समझ गए थे कि हमारी चेतना ही संसार को पैदा करती है वो विज्ञान के रास्ते से उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी थी और उन्होंने उनके हर तर्क को आइंस्टीन के हर तर्क को कि संसार हमारे ऑब्जर्वेशन या हमारे प्रेक्षण से निरपेक्ष उसका कोई अस्तित्व है उसके हर तर्कों को काट दिया और अंततः वो सिद्ध नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हो सकता है, हालांकि उन मरते तक भी वो यही कहते थे कि किसी न किसी दिन ऐसा कोई विधि जरूर आ जाएगी जिससे हम संसार के सत्यों को बिना ऑब्जर्व किए मान लेंगे कि कैसे है पता लग जाए और उसमें लेकिन अंततः ये सिद्ध नहीं हो सका तो वही बात हम कहते हैं कि मनुष्य जब संसार को देखता है तो वो विभिन्नता को पैदा करता है क्योंकि बाहरी जो संसार है वो भीतरी का प्रोजेक्शन है जैसे आज हम एक छोटी सी पेन ड्राइव को लेते हैं और उसके अंदर पूरी फिल्म लगी हो, जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देती है तो हम उसको एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि उस पेन ड्राइव के अंदर जो है वो अभिन्न रूप से आप उसको कैसे भी खोल के देखो आपको उसमें वो कोई सा भी सिनेमा नहीं दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ है वो प्रोजेक्टर के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सकता है आपको और वहाँ पर उसमें समस्त भिन्नताएं दिखाई देंगी उसमें भिन्न भिन्न आवाज़ें सुनाई देंगी भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई देंगे ये तो एक मोटा सांसारिक उदाहरण है समझने के लिए लेकिन ये एक बहुत बड़ा गूढ़ सत्य है इस बात को समझने में आइंस्टीन को कठिनाई हुई तो हमको तो होगी होगी लेकिन फिर भी भारतीय जो मन है उसको समझने को इतनी कठिनाई नहीं होती क्योंकि हम अद्वैत हमारे रगों में बसा हुआ है हमारी पीढ़ियों से हमारे ऋषियों ने उस अद्वैत को समझाया, और ये बात जो विज्ञान ने बताई वो तो करीब सौ साल पुरानी है लेकिन हमारे ऋषि तो हज़ारों साल पहले बोल के गए थे और इसमें जो उन्होंने अंतरिक्ष और समय के बारे में बातें करी वो बातें आज सौ साल के भीतर सही सिद्ध हुई हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि कौन से सही सिद्ध हुई हैं लेकिन उन्होंने तो बातें ये ये साहित्य करीब 1100 वर्ष पुराना लिखा हुआ है ये अभिनव गुप्त पादाचार्य जो 1000 साल पहले थे उनके गुरुदेव के भी गुरुदेव थे उन्होंने जब करीब 1100 वर्ष बरस पहले ये लिखा था उस समय आप अंदाज लगा सकते हैं कि विज्ञान कितने निचले स्तर पर था कितने छोटे स्तर पर था हम ज्योतिष की बात करते हैं तो देखो आज जो बात हम कह सकते हैं कि कब ग्रहण लगेगा या कब मौसम बदलेगा ये सब बातें ऋषियों ने अपने अंतर प्रज्ञा से नहीं जानी थी तो कहाँ से जानी थी उनके पास कोई टेलीस्कोप तो थे नहीं लेकिन आज टेलीस्कोप की जो अविष्कार हुआ जिलीलियों ने किया था उसके बाद बहुत परिष्कृत हुआ वो उसके बाद भी जो संसार में जो एस्ट्रोलॉजी है वो पुराने एस्ट्रोलॉजी से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं वही एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने एंडोर्स किया वही तस्दीक किया उन्हीं बातों इसलिए अंतर प्रज्ञा ज्ञान का वो स्रोत है जो सीधा सीधा परमेश्वर से जुड़ा हुआ इसलिए हमारे भीतर कि तभी हम सामान्य बात कहते हैं कि हमारे भीतर की आवाज़ सुनना चाहिए अगर हमको परमेश्वर के करीब जाना है तो अंतरात्मा की आवाज़ सुने जब हम कुछ भी करते हैं जागरूकता से करें कि हम क्या करते हैं पहले अपने आप से पूछें अपने आप को सोचें क्योंकि जब तक हम अंतर प्रज्ञा की आवाज़ नहीं सुनते तब तक हम मात्र बाहर संसार की विभिन्नता के आधार पर अपनी क्रियाएँ करते हैं तो इस विभिन्नता में एकता देखना ये हमारी ऋषि की दृष्टि है योगी की दृष्टि है और उस भिन्नता को भिन्नता की तरह ही देखना भिन्नता को भिन्नता की तरह ही देखना एक हमारी सांसारिक दृष्टि है और दोनों को एक साथ संभाल कर चलना ये इश्वर है, ईश्वरता है जब हम एकता और विभिन्नता के बीच में कोई अंतर नहीं देखें कि सारा संसार भिन्नता लिए हुए हैं और इसका हमारे भीतर एक स्रोत जो वही संबंध है क्रिया संबंध अंतरिक्ष समय ये सब वस्तुओं की तरह हैं जैसे कि टेबल भगवान का स्वरूप है कि वह भगवान ने अपने आप को टेबल के रूप में बताया ऐसे ही समय भी एक वस्तु है अंतरिक्ष भी एक वस्तु है क्रिया भी, भी एक वस्तु है और एक संबंध भी एक वस्तु है संबंध को भी हम वस्तु की तरह देखें जो रचित है आपस में संबंध नाम की लिए तो कोई चीज़ नहीं एक चीज़ रखी है ये ये बताएंगे कि ये चाबी इस ताले की है तो उस ताले में ऐसा कहीं उसके अंतरात्मा में लिखा हुआ है कि इसकी यही चाबी हो ना इस चाबी के अंदर कोई ऐसा लिखा हुआ है कि जन्मजात इसी के लिए ये संबंध हमारा बनाया हुआ है सांसारिक व्यवहार में संबंध का महत्व है इसलिए इसको हम व्यवहारिक सत्य कहते हैं तो व्यवहारिक सत्य वो वो है जो हमारे संसार को चलाता है इसलिए परमेश्वर की जो क्रिया है वो इन सब संसार को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए इस भिन्नता को बनाए रखती है तो वो इस भिन्नता को बनाए रखना परमेश्वर की दिव्य क्रिया है जिसको हम क्या बोलते हैं स्थिति सृष्टि करने के बाद उसको ऐसे ही बनाए रखती है स्थिति है क्योंकि तो वापस उसमें समा नहीं जाता है। जैसे हमने बर्फ को बनाया और हमको बर्फ़ का जब तक काम है तो वो बर्फ़ की स्थिति है बाद में पिघल के फिर से पानी बनना है ऐसे ही संसार पिघल के वापस उसी शिव चैतन्य में समा जाना है जब तक ये संसार का की स्थिति है तब तक ये व्यवहार में काम में आता है जब उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है तो वापस वो अपने स्रोत में खत्म हो जाता है लेकिन एक वो महाप्रलय की बात अलग है जब पूरा ब्रह्मांड एक साथ प्रलय में चला जाएगा लेकिन संहार तो रोज होता है संहार रोज होता है एक शब्द आपने बोला तो जब अब वह आपके अंतरात्मा से निकलता है जीवान तक आता है तो उसका जन्म होता है तो हम कहते हैं ये उसकी सृष्टि है उस शब्द की सृष्टि है जैसे आपने सुना वो उसकी स्थिति है लेकिन जब आप उस शब्द के बाद आपने ध्यान अपने अगले शब्द पर लगाया तो पहले वाले शब्द का संवार है तो सृष्टि स्थिति संवार लगत चल रहा है छोटे से छोटे स्तर पर चल रहा है तो बड़े से बड़े स्तर पर भी चल रहा है और महानतम स्तर पर तो जब ये पूरा ब्रह्मांड वापस शिव में समा जाएगा उसको महाप्रलय बोलते लेकिन आज हम छोटे से छोटे स्तर पर भी प्रलय करते हैं चाय बनाने का विचार आया हमने चाय बनाई ये चाय की स्थिति चाय की जन्म है सृष्टि है हम चाय पी रहे हैं चाय की स्थिति चाय खत्म होगी चाय का संवार हो गया इसलिए संवार सृष्टि स्थिति यह एक क्रम है जो मनुष्य पर सदा करता रहता है और कहीं इन्हीं तर्कों से ये सिद्ध होता है कि परमेश्वर हमारे भीतर है हम और परमेश्वर के बीच में एक ही है पर्दा जो माया का पर्दा है अन्यथा उस माया की सीमा के बाहर समस्त ईश्वरता ईश्वरता तो आज की बात अपन यहीं समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते का कार्यक्रम कब होगा इसकी घोषणा हम कर देंगे क्योंकि अगले चार तारीख को